समझौता गमोसे कर लो समझौता गमो से कर लो, लो. ज समझोता ममो से कर लो समझौता ममो से कर लो रीत के नीचे जल की धारा रेत के नीचे जल की धारा हर सागर का यहाँ किनारा छुपा है सूरज प्यारा हो रातों के आंचल में छुपा है सूरज प्यारा ओ समझौता हमू से कर लो समझौता हमू से कर लो हम बात कही, सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार चलिए साहब कर रहे थे अपने अफसाने छोड़ जाने की लेगेसी। यानी लेगे छोड़ जाने की तो लेगेसी तो किसकी होती है कहा यह जाता है लेगेसी तो साहब बड़े आदमियों की होती है मगर ऐसा है नहीं साहब मैंने कहा भी था आपसे कि लेगेसी तो हमारी भी होगी अफसाने तो हमारे भी होंगे बस सवाल यह है कि वो अफसाने हमारे तक जाएंगे कितने लोग उनको ध्यान में रखेंगे बस ये सोचने वाली बात है मगर अफसाने तो हम सब छोड़ कर जाएंगे ये तो, तो बात पक्की है सही बात है और आपका सबसे टॉप वाला अफसाना होगा कि जब हम कहते हैं कि एपिसोड रिकॉर्ड कर लीजिए पहले से तो <laughs> आ, आ, ये बात तो सही आ, है साहब आज देखिए फिर अभी तो इस वक्त मेरे को लगता है कि ये हम एपिसोड के रिलीज होने के 12 घंटे से भी कम समय पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी कि जैसे कहा जाता है न सब अगर खाना ताज़ा बना हो ना तो खाने में मजा आता है तो साहब ये खाना इतना ताज़ा होगा कि पूछे मत यानी गरमा गरम। तो चलिए साहब आज की बात शुरू कर रहे हैं वहीं से तो आज आपसे एक बात कहूँ अभी पिछले दिनों कुछ बच्चों को जिनको मैं पढ़ाता हूं उनका रिजल्ट आया अब सब कुछ तो अच्छे थे कुछ बहुत अच्छे नहीं थे कुछ साधारण थे कुछ असाधारण थे मगर रिजल्ट तो आ गया यानी कि उनके साल भर की जो भी करनी थी वो एक पन्ने के कागज में उनके सामने आ गई और हमने जो साल भर किया हमको भी एक पन्ने के कागज में सब मिल गया तो साहब अब उन्हें की बात से हम बात से शुरू करते हैं और अफसाने को साथ रखते हैं हैं अफसाने को साथ रखते हैं। पिछले हफ्ते का गाना पूछिए ओ अच्छा अच्छा पिछले हफ्ते का क्या गाना था साहब क्या तेरी आ, तो साहब ये जुल्फे और आंखे की बात कर रहे थे हम लोग तो इन जुल्फों और आंखों के साथ बहुत सी चीजें हैं क्या तेरी अकल है <laughs> क्या, क्या तेरी शकल है, है क्या तेरी है, गालिया हैं क्या तेरी तारीफें हैं क्या कुछ नहीं है साहब हाँ हाँ चलिए साहब क्या तेरी तालियां हैं है। ता तो अब यहाँ पर चूंकि गाने की बात शुरू ही हो गई है तो साहब ये इस हफ्ते का गाना भी सुन ले। आप बताइएगा देखिए यहां पर ये तो बता दू कि हमारे बहुत ही कम मित्र इस गाने को पहचान पाए हालांकि किशोर कुमार साहब के मशहूर गानों में से था ये गाना जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते बजाया था कोशिश यही रहती कि ऐसे ही गानों की धुने मतलब शुरुआती धुन ली जाए जो पहचानने में तकलीफ़ ना हो क्योंकि कोई, तो कोई भी रेडियो कोई भी रेडियो स्टेशन पहले तो रेडियो स्टेशन से ही बजाते थे हम लोग को छोड़ते नहीं थे पूरी धुन सुनाए उसके बिना नहीं गाना शुरू करते थे तो वो आपने बताया था ना एक बार दो इतने दोहे, इतने दोहे तलाश है कुछ भी बहुत हुआ करता था ना बड़ा सुंदर मधुर दर्द भरा गीत है जिसको सुनने के बाद लगता है चलो चल के छत से कूद के जान देते वो न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहा तो इस गाने के पहले एक कविता दोहा पढ़ा गया है वो हमको याद नहीं है वो ये ने हो तमन्ना लुट गई फिर भी मेरे दिल को पता नहीं गम की तलाश है या जाने क्या है अरे भाई गम की तलाश क्यों है मतलब जिस चीज की भी तलाश है मगर हमें तो इस बात की तलाश होती कि कभी ये खत्म हो मेन गाने पे आए लता मंगेशकर आंटी हम उसका आनंद ले तो हम अक्सर अच्छा, मम्मी से कहते गाने थे गाने के पहले जो दोहा दोहा पढ़ा जाता था ये दोहा कौन लोग पढ़ते थे लता मंगेशकर जी आ, पढ़ती थी मेन जो चीफ गायक होते थे वो खुद ही गाते थे और बड़ा गाते अ, नहीं थे पढ़ते थे पढ़ते नहीं नहीं गाते मतलब सुर में पढ़ते या गाते थे और बड़े अच्छे से कायदे से गाते थे जैसे की आपने ही शायद किसी एपिसोड में ये जिक्र किया है कि दिलीप कुमार जी अपनी फिल्म के किसी भी गाने में जब लता मंगेशकर आंटी गाना गाती थी तो जरूर स्टूडियो uh, में आते थे क्योंकि उनको ये भय लगता था हमेशा कि उच्चारण में ये जो है गड़बड़ी ना कर दें उर्दू के शब्दों के साथ में उनका बड़ा बहुत भयानक भय होता था कि लता मंगेशकर आंटी चूँकि उर्दू बैकग्राउंड नहीं था कहीं वो गड़बड़ ना कर दे तो वो साथ में मौजूद रहते थे रिकॉर्ड ही नहीं करने देते थे गानों को ओके ओके सब चलिए ठीक बात शेरों को पढ़ा गया जिनको हम लोगों ने मजाक में दोहा कहना शुरू कर दिया मगर खैर बड़े सुंदर सुंदर दोहे सॉरी शेर पढ़े हैं लोगों ने और गाए हैं खुद गायक गायिकाओं ने आप गौर कीजिएगा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा ठीक है साहब इसके लिए तो हम लोग एक हिंदी फिल्म म्यूजिक के बारे में फिर से कुछ अलग से बात करेंगे तब उसमें सिर्फ गानों की ही बात करेंगे अरे? मगर चलिए आज की बात शुरू करते हैं जो हमने शुरुआत की थी उस रिजल्ट के आने से तो साहब यहाँ पर एक सवाल मन में उठा कि आखिरकार जब हम ये परीक्षा होती है रिजल्ट आता है तो उसके बाद डेफिनेट होता है कि आलोचना की जाए आलोचना देखिए आलोचना को नेगेटिव सेंस में मत समझिएगा आलोचना यानी क्रिटिक जो है ना वो क्या करता है वो तो यही करता है कि वो अपनी बात को आ, मतलब आपके जो भी कुछ आपने लिखा या कहा या जो भी कुछ है उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करता है कि वो अच्छा है बुरा है इंडिफरेंट है क्या है? तो साहब हम ये सोच रहे थे कि आखिरकार ये आलोचना हमेशा नेगेटिव क्यों समझी जाती है क्या बहुत अच्छी चीज है आलोचना के ऊपर अगर हम काम करें तो अपने काम को अपने आप को सुधार सकते हैं मेरा ये मानना है हाँ साहब बात तो बिल्कुल सही है यानी कि आलोचना है अगर सच पूछा जाए तो एक मोटिवेशन का भी काम कर सकती है मगर उसके बिल्कुल। लिए जो आलोचक है ना उसको एक ध्यान रखना पड़ेगा जैसे आपको बताऊं कि मैंने जो भी मतलब जब भी मेरे से किसी से बात करने की बात हुई तो मैंने कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा है तो मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि मैं आलोचना करते समय किन बातों का ध्यान रखता हूं देखिए मुझको पहली बात तो ये लगती है कि जब हम कोई बात किसी के बात पर अपना कमेंट कर रहे हैं तो हमारा पहला उद्देश्य यह होता है यानी मैं जो समझता हूं उसके हिसाब से कि उस आदमी की जो कमियां हैं वो उनको बता दिया जाए अच्छा कमियों का मतलब ये नहीं है कि उसने किसी प्रयास में कमी की होगी या मैं ऐसा नहीं किसी के भी यह भी कहना चाहता और खास तौर से बच्चों के प्रयास के बारे में तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता मुझे लगता है कि बच्चों का या बड़ों का भी कहीं कहीं पर ब्लाइंड स्पॉट होता है hmm. यानी कि क्या मतलब आपका हां ब्लाइंड स्पॉट से मेरा मतलब है ऐसा ऐसा बिंदु जो कि उनको नजर नहीं आता जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैंने देखा है उन बच्चों का ब्लाइंड स्पॉट है टेबल्स पहाड़े यानी कि अगर उनको बारह से आठ को गुणा करना होता है तो उन्हें कागज पे लिख के गुणा करना पड़ता है हाँ, वो एक्चुअली बजाय टेबल याद करने के वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं ऐसे बच्चों को जब मुझे बताना होता है तो मुझे उनसे सिर्फ इतना ही कहना होता है कि भाई ये अगर जो आपने कर लिया यानी अगर आपने टेबल याद कर लिया तो शायद आपका बहुत सा समय और बहुत सा मेहनत आपकी बच सकती है तो आलोचना में पहला बिंदु मेरे हिसाब से है ब्लाइंड स्पॉट को देखना और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बताना और ब्लाइंड स्पॉट को कैसे दूर किया जा सकता है उसको समझाना अब सब यहाँ पर मैं एक बात और भी कहूंगा ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ना ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चों में हो यह हम में भी होता है आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मतलब हम में से ही बहुत से लोग ऐसा होता है कि जब कभी बोलने लगते हैं ना तो उन्हें अपनी आवाज़ बहुत अच्छी लगने लगती है पसंद आने लगती है और साहब वो बोलते ही जाएंगे बोलते ही जाएंगे मेरी तरह से मैं मुझे भी अपनी आवाज़ अच्छी लगती है मगर मेरी मजबूरी यह है कि मेरे सामने आप हैं नहीं कि आप बोले तो साहब मैं खुद ही अकेला ही बोलता हूँ मैं दोनों की तरफ से आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी तो ये भी भी एक एक ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट स्पॉट है अच्छा आपको एक और की बात बताऊं मैं बैंक में पढ़ाने का धंधा धंधा करता था दंदा? अरे धंधा मतलब नौकरी का एक हिस्सा था मेरा पढ़ाना तो उसके लिए हमको साहब क्या हुआ कि हम लोगों को एक ट्रेनिंग में भेजा जाता था उस ट्रेनिंग का नाम होता था म, म, म, क्या नाम होता था उसका ट्रेनिंग का उस ट्रेनिंग का नाम होता था शायद फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पता नहीं डेवलपमेंट क्या करते थे वो हम लोग का और नाम भी देखिए कितना बेसिक पैर का था कि फैकल्टी डेवलपमेंट अरे भैया फैकल्टी होते तब तो डेवलप करते यहाँ तो कहना चाहिए था फैकल्टी मेकिंग प्रोग्राम ऐसा बोलना चाहिए था मगर खैर तो साहब छोड़िए तो बड़े आदमी हैं बड़े साहब लोगों ने उसको तय किया नाम को उसको हम क्या कमेंट कर सकते हैं अरे हम आलोचक हैं हम तो कर सकते हैं ना मगर चलिए छोड़िए नहीं अब हम उसके आलोचना नहीं करेंगे हम सिर्फ ये बताएंगे कि हम उस प्रोग्राम में जब गए तो साहब उसमें एक सेशन था एक सत्र था जहां पर यह कहा जाता था कि साहब हर आदमी एक टॉपिक तैयार करेगा यानी 20-25 लोग जो उस ट्रेनिंग में गए थे वो सब अपना एक एक टॉपिक तैयार करेंगे और वो उस टॉपिक को आ, क्लास को पढ़ाएंगे ये एज्यूम करते हुए कि उनके सामने उनका टारगेट ग्रुप बैठा है अब सब टारगेट ग्रुप का मतलब वो कल्पना कर ले मान लीजिए कि उनको क्लर्कों को ट्रेनिंग देनी है तो वो कल्पना कर ले कि हमारे सामने जो ग्रुप बैठा है वो क्लर्कों का ग्रुप बैठा है और साहब वो उसको पढ़ाए अपना जो भी उनको पढ़ाना है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी और साहब उसके बाद वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई जाती थी और ये भी दिख उन जो सामने पार्टिसिपेंट होते थे पंद्रह बीस मिनट की क्लास के बाद वो कमेंट करते थे कि भाई साहब आपने क्या किया यानी एक तरह से वो एक ऑफिशियल आलोचना का प्लेटफॉर्म था बिल्कुल सही आपने कहा प्लेटफॉर्म था तो साहब हम हमने जब वहाँ भाषण दिया ना मतलब भाषण नहीं वो क्या उसको कहेंगे लेक्चर हाँ, लेक्चर लेक्चर का मतलब तो हाँ, भाषण ही हुआ ना तो हमने जब वहाँ पढ़ाया अरे वाह क्या बात कही वेरी गुड थैंक यू थैंक यू वेरी मच तो साहब जब वो हमने अपना सेशन पढ़ा लिया ना तो हमने तो हुआ हमारे जैसा आदमी तो ध्यान रख लेगा और अगली बार जब मौका लगेगा तो उसकी टांग खींच के उसको पटकने से छोड़ेगा नहीं अरे ऐसा क्यों और ऐसा जो है ये अकेले हम नहीं थे ऐसे बहुत से लोग थे और जो लोग वहाँ बैठे थे वो भी ये बात समझ रहे थे कि भैया ज़्यादा ऐसा टांग खिंचाई नहीं करना है मगर खैर उसमें एक आध लोग जो जो वहाँ पढ़ाने वाले थे उन्होंने कहा कि ये जो आपका हाथ था भाई साहब आपके हाथ में क्या फ्रैक्चर हो गया है या हड्डियाँ नहीं हैं हमने कहा साहब क्या हो गया बोले आप वीडियो में देखिए आपका हाथ जो है वो लटक रहा है और ऐसा फ्रीली घूम रहा है मतलब जैसे, जैसे आपकी जैसे की दे का ओह हो हो खोया खोया चांद उस गाने में अब सब अंकल जब चलते है तो उनके हाथों की हड्डियाँ एकदम पानी तो हो जाती हैं साहब उन्होंने हमसे यही कहा कि भैया ये आपका हाथ क्या लुंज हो गया जो ऐसे लटक रहा है अब साहब हमें उस वक्त तो नहीं समझ में आया मगर जब हमने वीडियो पर उसको देखा तो हमें सचमुच में समझ में आया कि यार ये तो मतलब अच्छा सच बताएं ये हमको ब्लाइंड स्पॉट की डेफिनेशन के लिए इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं मिला हमें उस समय तक पता नहीं था कि हम ऐसा करते हैं तो साहब खैर चलिए ये देखा हमने तो ये है साहब क्लैरिफिकेशन अबाउट ब्लाइंड स्पॉट आलोचना में बहुत जरूरी है आपने अपने आप को सुधारा या नहीं सुधारा? अरे भाई बिल्कुल सुधारा करना था तो उसमें ये सुधार की अगर गुंजाइश थी तो हमने डेफिनेटली सुधार की गुंजाइश की अच्छा दूसरा साहब लोगों ने क्या कहा उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो आप अपने पार्टिसिपेंट से कहते सर ऐसा है बोले भैया अगर आप ही उनको सर कह रहे हैं तो वो तो फिर आपसे सवाल पूछना उनके लेवल पर रहिए या उनसे ऊपर जाके पढ़ाइए कि भाई आपको ज्यादा आता है तो वो आपसे पूछ ले यार ये भी एक बहुत अच्छा लर्निंग पॉइंट था हमारे लिए तो खैर हमारी आलोचना ने हमको हमारे ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे ना ये ये दिखा दिए तो ये बताइए ये आलोचना और निंदा करने वाला ये ये दोनों बराबर होते हैं देखिए ये, निंदक ये हाँ निंदकुटी छवाए नहीं निंदक जो हाँ निंदक क्या था ये निंदक नियर ए राखिए आंगन कुटी छवाए मतलब जो निंदा करता है उसको अपने नजदीक रखिए नियर अंग्रेजी के शब्द नियर से बहुत मिलता-जुलता है, है जिसका देखिए मतलब... यहाँ पर हमारे ख्याल से पर जो वो निंदक ऐसे तो निंदा करना मतलब किसी की बुराई करना होता है मगर सच बात यह है कि आलोचना और निंदा में बहुत फर्क है आलोचना पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव ही होती है नहीं तो आलोचना सब निगेटिव भी हो सकती है मगर आलोचना मुंह ये भी बात नहीं मुंह पर जरूरी नहीं है हिंदी हिंदी के साहित्य के लेखक हैं साहब जैसे रामचंद्र शुक्ल जी बड़े भारी आलोचक थे तो अब वो सब लेखकों को बुला के थोड़ी आलोचना करते थे अरे भाई अपनी पत्रिका में आलोचना छाप देते थे और आज भी लोग बाग किताबों के लेखकों की गायकों की आलोचना करते हैं तो हमारे हिसाब से जरूरी नहीं की निंदा डेफिनेटली निगेटिव है तो साहब ये है अच्छा अब एक दूसरी, दूसरे मुद्दे पर बताता हूं कि जैसे अभी हमारी पत्नी ने अब कहा ना कि उसको आपने मतलब नेगेटिव सेंस में लिया या उसपे उससे कुछ किया तो मुझे लगता है कि आलोचना मैं जब करता हूं तो मैं कोशिश यह करता हूं कि भावनात्मक तौर पर सामने वाले को चोट ना लगे यानी कि उसको भावनात्मक तौर पे मजबूत होने का मौका मिले देखिए मैंने खुद अपने से सीखा मुझको शायद जमाने ने सिखाया मगर मैं जब कोशिश करता हूं कि जिसको मैं जिसकी आलोचना कर रहा हूं उसको वो डिसकम्फर्ट में ना जाए। में में ना हाँ, में ना ना जाए, जाए। निराशा चला वो ऐसा ना उसको लगने लगे कि कि कि ये ये तो तो हालत ऐसी हो गई से तो मैं मैं ही नहीं सकता। मुझे ये लगता है कि मैं तीसरी बात जो हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि आलोचना का अर्थ ये होता है कि आपको सुधरने का यानी जो आज आप हैं उससे बेहतर होने का मौका मिले तो मैं अपने हिसाब से मैं अक्सर लोगों से कहता भी यही हूं कि आपको एक प्रतियोगिता करनी है अपने आप से यानी कि जो आप कल थे आज आपको उससे बेहतर होना है हुँ. और जो आप कल होंगे वो आज से आपको बेहतर होना है यानी कि आपकी जो प्रतियोगिता है वो किसी व्यक्ति से नहीं है अपने आप। अपने आप से है अपने, अपने आप से, से, है, से है अपने, अपने स्वभाव से अपने कर्म से अपने तैयारी से इससे है हुँ. इस सब का नतीजा क्या होता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड होते हैं मैंने ये देखा है कि वो सडनली इम्प्रूव करने लगते हाँ, हैं बिल्कुल इम्प्रूव करेंगे क्योंकि जैसे ही हमको ये लगेगा कि इस बारे में हमें बताया गया है कि ये चीज ठीक हो सकती है अभी ठीक नहीं है तो अगर हम हमने इस चीज़ को पॉजिटिवली ग्रहण किया है स्वीकार किया है तो हम उसको अपने आप को सुधारना शुरू कर देंगे हाँ मैं साहब एक बात और बताऊँ कि मैं जब भी कभी मतलब ये किसी की क्रिटिसिज्म या आलोचना की बात करता हूँ तो मेरा एक ये होता है कि उस आदमी की जिसकी मैं आलोचना कर रहा हूँ या जिस बच्चे की या जिसकी भी मैं आलोचना कर रहा हूँ उसको बदलने यानी जो भी वो आज है उससे बदलना होगा उसे चेंज करना पड़ेगा तो ये जो चेंज करने वाली बात है ना इसके लिए आदमी को तैयार होना पड़ता है और मेरे हिसाब से उसके लिए एडॉप्ट करने की एक क्षमता यानी कि वो अपने आप को किस तरह से किसी दूसरे माहौल में ढाल ले यानी कि जो आज वो है कल वो वो नहीं रहेगा अच्छा अब यहाँ पर एक सवाल आता है मैं आपको बता दूं साहब क्या आता है सवाल कि अडॉप्ट हम लोग क्यों नहीं करते हैं? इसके बहुत से कारण हैं मगर एक जो मेरे हिसाब से जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि आज तक मैं जो था उस उस रूप में मुझे मेरे जो भी मेरे आज के दोस्त अहबाब मित्र परिवार जो भी हैं उन्होंने मुझे उस रूप में स्वीकार किया अब अगर मैंने अपने को बदल दिया तो क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे ये जो दश यह जो डर है ना ये मुझे कई बार ऐसा होता है वो चेंज करने से रोक देता है आपको एक उदाहरण देता हूं देखिए उदाहरण ये है कि मैं किसी जमाने में बहुत अधिक सबमिसिव था सबमिसिव मतलब मैं हमेशा कोशिश ये करता था कि हर आदमी को खुश रखा जाए यानी कि कोई भी मेरी बात से नाराज ना हो यानी उसको बुरा ना लगे तो मेरे सारे प्रयास जो थे वो लोगों को खुश रखने के थे चाहे वो मैं अपने स्कूल कॉलेज नौकरी जहां भी था वहां पर यह करता था मगर मुझे समझ में आया कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर खुश रखना मेरा मतलब इट इज नॉट द बी ऑल एंड ऑल ऐसा नहीं है कि यही एक मेरा उद्देश्य है मुझे इसके अलावा भी कुछ करना है तो सब नतीजा क्या हुआ कि मैंने अपने आप को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू किया उस बदलने का नतीजा ये हुआ कि मेरे कुछ दोस्त जो थे वो चले गए कुछ जगहों पर उन्होंने मुझे अपने ग्रुप से हटा दिया मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रुप से हटा दिया तो कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ क्योंकि जिस एक ग्रुप ने हटाया तो वहीं पर दूसरे ग्रुप्स ने स्वीकार भी कर लिया तो ऐसे कहें तो नेट लॉस कुछ नहीं हुआ मगर एक मेरे दिल में एक फियर था जिसको मतलब अगर मैनेजमेंट की भाषा में देखा जाए तो उसको कहते फियर ऑफ चेंज फियर ऑफ चेंज जो है ना वो क्या है कि वो होता है कि मैं मुझे आगे का पता नहीं होता आगे क्या है यानी कि आगे एक dark corner है तो उस dark corner में कदम रखने से पहले आपके दिल में डर आता है तो वही डर जो है वो आपको उस कॉर्नर में कदम नहीं रखने देता तो सब मेरे को अपने दिल से वो डर निकालना पड़ा और अंतिम बात तो ये है कि ये जो आलोचना है ना इसका एक उद्देश्य उद्देश्य है। आलोचना का अगर पूरा हो हु गया mm. मेरे हिसाब से अगर बच्चे ने मैंने उसको टेबल नहीं याद करने के लिए उसकी आलोचना की मान लीजिए, <OLED> और अगर उसने अपनी टेबल याद कर ली तो मेरे ख्याल से आलोचना का उद्देश्य पूरा हो गया और ये आलोचना का विषय समाप्त हो गया अब किसी नई विषय पर आलोचना करेंगे भाई हाँ, है सही बात है सही तो बात है है है और... है कि तो मुझे लगता आलोचना जो वो वो बस निंदा निंदा में ना बदल जाए वहां तक ध्यान रखना है। हाँ यार कभी कभी हो हो जाता है। निंदा वाली बात हो जाती है, जाती मुंह से बातें निकल मगर अगर हम बुरा नहीं उसका मतलब बुरे मन से बा, बात नहीं कर रहे हैं तो वो भी शायद आलोचना की तरह से एक्सेप्ट की जा सकती है अगर हमारा हमारा हम अपने मन में ईमानदार हैं और हमने किसी की निंदा की है ये और हम चाहते हैं कि उसके बद उसको अगर पता चले मगर सुधर मगर आपने आपने आपने सही कहा आपने, मगर एक निंदा की पहले डेफिनेशन जो दी थी ना उसमें तो यहाँ पर पीठ पीछे को अगर हटा दिया जाए हाँ पीठ पीछे अच्छा कभी कभी डर के मारे भी पीठ पीछे नहीं ये हिम्मत हमारी नहीं हिम्मत है बुरा लग जाएगा या? तो साहब देखिए ये तो वही वाली तो बात हो गई ना होता बिल्कुल सही होता क्योंकि आप अपने से बड़े की आलोचना करें अब देखिए यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है। करने हमारा कद नहीं है नहीं नहीं वही बात आती है कि आलोचना कौन किसकी कर सकता है ये सवाल उठता है अब कर तो सब लोग सबकी सकते हैं मगर इसके पद पद और आयु का ध्यान रखा जाए तो अच्छा ही होगा ठीक है साहब तो फिर इस बारे में फिर बातें करेंगे आज के लिए है मुझे लगता है कि समय हो चला है आ, तो लेकिन तो, आप ये वादा कीजिए नहीं करेंगे तो अनुमति दीजिए अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे और फिर ऐसे ही बातें करते रहेंगे आपसे तो यही कहूंगा भाई साहब बातें करते रहिए बातें चलती रहेंगी एक फाइनेंशियल ईयर भी इसी बीच में समाप्त तो हो चला है और अगले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम थोड़ा तो थो अपने एसेट्स को बनाइए यानी कि ऐसा कुछ करिए जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़ सके यानी कि दोहे वाले गाने सुनिए ठीक <laughs> है साहब नमस्कार आपका आभारी हूँ आपने अपना समय दिया अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार दे दो मुझको जिम्मेदारी दे दो मुझको जिम्मेदारी मैं बन जाऊ नजर तुम्हारी से कर लो समझौता हमोसे कर लो